हर मुश्किल आसान हाँस लाना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे हाँस लाना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे यू ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से कि आएगी नजर साथ चलने से कहती है ये वादिया बदलेगा मौसम ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम आधियों से खेल दर्द सारे झेलेंगे आंदियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे यू ही करते अभी बचे हैं दोपहर के एक शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है शांति की से शांति जग में जी दादाजी आज भालू वाली कहानी दादाजी एम बी एम सी ए मेरे पापा, मम्मी मैं और दादी बड़े बुजुर्गों का साथ और उनके दिल की हर बात सलाम जिंदगी हर रविवार दोपहर एक से दो सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं सलामी जिंदगी में हम विशेष सिक्सटी प्लस वालों को बुलाकर खास बात करते हैं तो हमारे साथ आज के इस शो में स्टूडियो में, में मेरे साथ है दी ग्रेट मन्नू भाई जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और वो 76 प्लस रनिंग है यानी छिहत्तर वर्ष के हैं तो हम उनके जीवन के कुछ विशेष चुनिंदा अनुभव आपको सुनाएंगे उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ से मनुभा दया भाई पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था अच्छा मैं सिंझीवाड़ा रहता हूँ तारा मातर तालुको खेड़ा जिल्लो परतु मौसल भाग में मारो जन्म थे जन्म तारीख है पाँच त्र चलीस पचपननी अंदर अमारे त्या भैंसों खेती आ बदोह पुज में कमी थी एना हिस्बे परिस्थिति साधारण थी अरे साधारण परिस्थिति में पी तंदुरस्ती सारी थी बचपन में अं खीलपान सारू करता था गीलीडा है पीछे पेला भमरडा है तो ऐसा हुआ ना कि बचपन में हम गिल्ली डंडा बहुत खेलते थे अच्छा दूसरी रमत तो भी जो भारी भारी थी रम्मत तो वो तो हम खेल नहीं सकते थे क्योंकि इसकी इतनी आमदनी नहीं थी तो ये साधन ला नहीं सकते थे तो फिर अपने उसी टाइम में सात साल की उम्र होए तभी स्कूल में दाखिल किया जाता था तो सात साल की उम्र में मेरे गुजराती इस्कूल में दाखिल हुआ और दाखल होने के बाद सात धोरण में फाइनल की परीक्षा उसी टाइम पे होती थी तो फाइनल की परीक्षा मगर उसको जो फी भर फीस भरने होती है तो मेरे पास नहीं थी तो स्कूल का जो हेड मास्टर है हेड मास्टर मेरे घर आया और मेरी दादी को मम्मी पापा को समझाया कि ये लड़का होशियार है पढ़ेगा तो पैसा मैं फी का दूंगा मगर तुम फॉर्म भरने दो इसलिए मैंने फाइनल की परीक्षा भी पास कर दिया फिर अहमदाबाद से मेरा मामा टेलीफोन बेड़ी में जो मुनिम था तो आता था तो बोलता मेरे को कि तू सात धोरण बढ़ फिर मैं तुझे ले जाऊँगा अहमदाबाद मगर <laughs> उसने कुछ ध्यान नहीं दिया <laughs> तो यारे... फिर तारापुर में मैं सिक्स अरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीन साल तारापुर में बिताया फिर परिस्थिति बहुत ये हो गई तो फिर अहमदाबाद आया मामा के पास कि मामा तुम तो पहले थे बोलते थे तो अभी क्या करोगे तो उसने मेरे को सैंपल भरने को लिए बैठाया तो उसी टाइम पे टेलीफोन बीड़ी का सैंपल दो दो दो दो बीड़ी का सैंपल भरा जाता था तो इसमें डेढ़ सौ रुपया की मेरी आमदनी हुई है डेढ़ सौ रुपया हुई और उसने दो जोड़ी कपड़ा ले लिया दो जोड़ी कपड़ा ले मेरे को इधर से बोल दिया कि जाओ घर फादर को खेती में मदद करेंगे अभी उसी टाइम पे नहर बेहर कुछ थी नहीं और आकाशी खेती थी आकाश में वर्षा बारिश हो तो खेती की उपज हो तो नहीं आप मामा के पास जब गए तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई आपकी नहीं पढ़ाई के लिए बुलाया था आपको मामा ने पहले बोलते थे अच्छा पहले बोलते थे लेकिन आप जब गए तो फिर आपको ये काम करना सिखाया और काम करके जो डेढ़ सौ मिला वो लेके बोला अभी आप खेतीबाड़ी में पिताजी को मदद करो करके फिर से अपना गांव बेच दिया ऐसा गांव बेच दिया आओ, तो फिर मैं घर गया तो मेरे फुआ नार में रहता है पेटला तालुका नार एमा हमने खबर पड़ी एट तरतज आया आई अने मने के कहते जे हो लई ले, ले तारू चौपड़ी पुस्तक बढ़ू ली लेने ले। पी तमने मैंने सिक्स मैट्रिक भिक्ष मैट्रिक भाषी एमें मैने तारापुर एक हार्डवेर की दुकान हा थी एम संबंधी थी तो त्या आगर मैंने अनुभवे मूकेलो कि छह महीना ट्रेनिंग कर पी आप कोई ना धंधो करीशू एटलाखते मा मारी बहु छोकर बुद्धि मार मैटर आयो कि तू अः आई जा अहमदाबाद अने ते दमो बीड़ी टेलिफोन बेड़ीवाड़ा कारखाऊ त्या दमो मोक दू शेठ आवान से इले हूँ तो आई ग आई गो पो दौ महीना सुधी रहो शेठ आईन गता रिया मम्मा कशु करूँ नही हम शू थ एसएससी की परीक्षा तो मैं पास कर दी थी आगे कशु थी शक्य नहीं बाद में फिर हमारे गाँव का एक संबंधी था तो गाँव का संबंधी उसको बोल लेकर मेरा फाधर था मेरे फाधर के एमना एक मित्र है एमना पढ़ता था वो रायखड़ मिल में मैनेजर था तो उसको पहचान ले के उसके घर गए उसके घर गए तो उसने नई स्क्रू फैक्ट्री चालू की थी तो वो फैक्ट्री में मेरे को रख दिया और उसमें स्क्रू को आटा पाटने का थ्रेडिंग के अच्छा। तो आटा पाटने का मैं सीख गया और वो फैक्ट्री डेढ़ साल तक चली मगर इसी समय में जो मैनेजर था दीवान साहब तो दीवान साहब के साथ इतना बड़ा प्यार और मिलावट हो गई कि एक दफ़ा उसने उसके टेबल में दस रुपया रखा था तो हमने सोचा कि उसका ही होगा तो दूसरे दिन आया तो मैंने पैसा कि बोला साहब आए तुम्हारा पैसा अरे बोला किसका है मैं क्या तुम्हारे टेबल पैसे ही मिला तुम्हारा अच्छा जाओ के पैसा की चा बा मंगा के सबको पिला दो और ईमानदारी का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक दिन वो हेमरी ग्राइंड करने का टूल आता है तो हेमरी ग्राइंड करता था तो टूल टूट गया मेरे से उसी टाइम में लगभग उगन साठ की बात करता हूँ उसी टाइम में सेवेंटी फाइव रुपीज़ का टूल आता था तो अभी बोल दी दिया दीवान साहब ने कोई वादा नहीं दूसरा मंगवा लेंगे क्या तो ये ईमानदारी से जब डेढ़ साल उसको वायर का कोटा मिला वहाँ तक चला और डेढ़ साल के बाद वो फैक्टरी बंद हो गई तो सब कारीगर था तो उसको पैसा वर्तर जो देना था दे दे के छूटा किया और मेरे को अहमदाबाद बंसीधर अहमदाबाद दरियापुर में बंसीधर प्रोसेस हाउस चालू करेलु जहाँ अगर सेंटर मशीन हम फार्मा टेक्स गया सुधरेली भाषा में चैम्बर वारू आए और नेव फूट लॉबू हो तो नव मशीन आएल एटले नवै मशीन में मैंने ऑपरेटर में अरे नशीन में ऑपरेटर में मुको एगर त्राण दिवस चलावता शीखी गो चला शीखो पाँच एटली बढ़ी लगने के बस मैं आ करव है कारण के मार मजड़े साथ बीजो अण बनाव थी गो कि वक्त हूँ स्क्रू फेक्टरी में जो तो ये वक्त ये शेठ हमने चालू नौकरीए अरे चालू नौकरी भड़वा पीने चौपड़ी आपता था इतने फर्स्ट टाइम सवरे आर्ट्स में भाई शकाय साझे रातपाली में नौकरी करवा तो यी एमने बिल कैरे मे तार महीना पची मे हम त्रा चार महीना पची मे पर आप पहला तो भरवा पड़े पैसा एट्ले वक्खते मरी पास सौ रुपया खूटे मामा ने मैं कहू म सौ रुपया आपो ना आसे एट हूँ तमने पाचा आपी दी थी तो ये वक्त पर आज शब्द मैने कह के घेर जाओ अगर खेती में फाधर ने मदद करो एट्ले मैंने एट्लो बध गुस्सो चढ़ी गो कि ने त्याार्म फाड़ी फेंकी दीदू और आजी जात मेहनत जिंदाबाद मामा तारी वीस वर्ष सुधी बोला रहा मामा बोले बिलकुल अभी यह गोमतीपूर मरे हूँ गोमतीपूर मरो पर आ प्लेटफॉर्म पर चाले तो हूँ पहला प्लेटफॉर्म पर चालू पर नही नो कनेक्शन ए कनेक्शन <laughs> बिलकुल आई गयू जी जी जी पची आ रीते बंसीधर में हूँ गयो त्या आगे पारो प्रभाव सारो पड़ो अने परंतु लाइफनी अंदर मुसीबतों बढ़ी आई कि एक तो एकसठनी साल में बंसीधर जॉइन करो पचीना भाई बहन था तो ना भाई बहन ने हूँ लाइ गो एक भाईबंद एनी मधर था जोड़े रूम राखी मैंने रूम राखी पातरीस रुपया वक्त भाड़ू थूँ रूमन बधा नूम राखी और ज्यादा डोसीना आधार मारी बहन न बहु न लगभग दस बार वर्षनी शू तो मैं कहू आ भे आ मैं खावा कारण बीजों कोई आधार हो नहीं बीजा कोई संबंध सगा संबंधी अपन ने सपोर्ट आपेम है नहीं त्यार लई गयी साल में मरी मधर ना पहला मरी मधर एक बार बीमार थी गई तो वड़ीलाल में मैंने दाखल कर वड़ीलाल में दाखल करते वक्त अमा एक काका छोकर डॉक्टर ही भरते तो वड़ीलाल में ज तो इले अमा फी बी माफी थी गई एटो खर्चो बहु ना लागो परंतु बीजी वक्त जयरे चौसठनी साल में एनूर थी गये सीविल माया वक्त थोड़ा खर्चो लगे पची ए गुजरी गया पी फाधरनू मगज अस्थिर थू नी बहने थी एनु लग्न कर दीधुँ फाधरे घेर गया गामडे अने तो, तो बधु नक्की कर गोठी निया अमें तो कहीं खबर ही नहीं अने बे दिवस बाकी नया कि अम्म लग्न लीधु से इले पशू तो चा नहीं तो पी ए लग्न पैसा बैसा तो ये बधु आ गोटाड़ो कर पतायू पतायू हम मरु लग्न थेलू नहीं तो समय की अंदर मारो एक भाईबंद त्या तो गोमतीपुर में रहे और ये गोमतीपुर बा गोदावरीबेन नाम अने गोदावरीबेन ने चार छोरा तरीके मने राखे कोई वस्तु बनाई हो गु गम तेरे तो पहले मारे अमे पड़े ना मल् तो ये तपास करा कहीं गय आ छोको छू तो हमने एम आम करता करता मैंने भागवत वाँचवा कहू मेटा भागवत वाँचीश मैं कहू वाँचूँ तो नहीं कोई दादो पेव आवड़े हूँ वाँची छू हारू तो बेचार माता भेगी थी और वक्त मारी उमर लगभग सत्यावीस वर्ष थी गई थी कोई मारी सामने आगढ़ी करे एमत नहीं माताओ अंदर अंदर कोई कही राख्य से भाई कोई सारो छोको होजो एट पी मरीक थी गई अरे बीस चार छठ में मारूँ लग्न थो इस तरह से जो है अब आप... सलामी ज़िंदगी में मनु भाई को सुन रहे हैं मनु भाई अपने जीवन की बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जैसे उन्होंने मामा के साथ उनका अनबन हो गया तो वो 20 साल तक उनके साथ बातचीत नहीं किया उसके बाद खुद मेहनत करके परिवार को भाड़े के घर में रहकर वो उन्होंने परिवार को पाला और उसके बाद काफ़ी चीज़ें माता को तकलीफ़ हुई बीमारी हुई तो हॉस्पिटल में पिताजी को भी ले जाना पड़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके पास हुई और उस बीच में फिर इनका भी शादी का टाइम आया तो ये शादी होने के बाद फिर क्या हुआ वो हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं सलामी जिंदगी रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर सुनते रहिए मस्कर एक गिलास पानी लेकर बाबू जी पानी ये पानी तो गंदा है वे कहाँ ऐसी उठाकर लाया तो बाबू जी बार बार पानी में भैस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी तालाबों कुओं के आसपास पास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है अब पानी में भैस नहीं स्वच्छता जल है तो कल है के परिवर्तक हम राजयोग सिखलाते हैं बोलो मेरे संग पवित्र वन पवित्र वन पवित्र बन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन तक हम राजयोग सिखलाते हैं बोलो मेरे संग पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन पवित्र वन ते हैं बोलो मेरे संग पवित्र बन पवित्र वन परित्र पवित्र बन पवित्र बन पवित्र बन नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट मनुभाई दया भाई पटेल जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेश्वर लाल जी जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं और वो भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं अभी पहुँचे हैं और उनके पास भी कुछ अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम मनुभाई को सुनते हैं कि उनकी जो शादी हुई वो किस प्रकार हुई किस विधि से हुई वो हम जानना चाहेंगे आपसे अच्छा मेरी शादी गोमतीपुर अहमदाबाद गोमतीपुर में हुई जी जी और वो लोग प्रॉपर अहमदाबाद का ही रहिस था मगर उसके समाज में जो जावे तो उसको उसी टाइम पे छासठ के साल में दो लाख रुपया खर्चा होता था इसलिए साधारण मनुष्य को ढूंढता था तो मैं मिल गया और मैं मिल गया मगर जो मेरे घर से थे बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी आठ ही आठ ही क्लास पढ़ी थी तो मेरे फादर था उसका मगज भी अस्थिर हो गया था मदर गुदर गई चौसठ के साल में तो फादर का मगज भी अस्थिर हो गया तो कोई जवाबदारी लेने वाला चाहिए था जवाबदारी देने वाला था नहीं मामा था तो मामा तो कई प्रकार बोलता था हाँ। कि वैसे काठिया वाड़की है ऐसा है पढ़ी नहीं है तो शादी करके क्या करेंगे? तो एक दिन तो मैं इतना मुझ गया आ, कि अब क्या करेंगे <laughs> फिर रात को सोते सोते ऐसा विचार आया कि दूसरे दिन मामा को सुबह में जाके बोल दिया आ, कि मामा ऐसा करो आ, कि तुम मेरी शादी कराना जहां तक न शादी कराओ तो वहां तक तुम मेरे को रखना आ, और खिलाना <laughs> तो मामा फिर बोला <laughs> अच्छा तो तुमको ठीक लगे तो कर लो शादी तो शादी कर लिया और दूसरा बना भी उसमें बना के बोला वो गोमतीपुर का रईस था अहमदाबाद का रईस तो बोला अहमदाबाद वाले को सबको बुलाना पड़े क्योंकि मेरा मामा मुनीम था टेलीफोन बी में वो मुनीम था तो उसको बहुत सारे पहचान वाले थे और मेरे को किसी ने कुछ दिन पानी का ग्लास भी नहीं दिया है नहीं। और मैं सबको कैसे बोला सकती हूँ बोला वो सबको बोलाओ और रसोई अच्छी बनाओ मैं कहू नहीं मामा मेरे पास पैसा है नहीं, नहीं। वो रसोई बनानी है तो तुमको पैसा निकालना पड़ेगा <laughs> मेरे पास नहीं है मेरे तो सौ आदमी की रसोई और मोहन ठार दाल भात न साग चार आइटम के पांचमी आइटम नहीं बनेगी <laughs> क्या <laughs> तो ये पचास कंकोत्री ले जाओ और मसाड़ू लेना आजो ये <laughs> मामा ढीला पड़ी गया अच्छा अच्छा पची बीजी बात ते वक्त टैक्सीओ भाड़ा नहीं आती थी पर पैसा नाता पैसा ना इले शेठनी टेलिफोन बीड़ीवाड़ा अमने महीना थी नक्की थू कहीखेलू के तेमनी गाड़ी कही दो तक रहा कहू नही एट डायरेक्ट हूँ कंकोत्री लैने पड़ी गय शेठ पहा ऑफिस <laughs> त वक्त गोमतीपुर द्वाका पुल ने छेड़े जफिस थी हमने एट्ले तर गो इले बहु मन मैंने बोलायो आए आए भणिया बेच शू है आम छे बधू चा लाओ आम लाओ ए बनू मरु स्वागत कर पी बोल शू काम तू क्यू आज प्रमाण मैं लग्न नक्की करें कोकाने घेर मैं क्यू फूल ए तो अमर जूनो भी बनके से बोल शूँ काम से मारे गाड़ी जो है केगे क्यारे जो ये कही द्राइवर लैने आई दसे काम फिनिश क्या आमा पीछे मार उपर गरम थू डायरेक्ट सेट बाहर गो तो आम तो एम थोड़ी बोलाचाली थी गई आ रीते कोई मैं सपोर्ट मारी जात लग्न कर तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से मनु भाई का शादी हुआ वो हमने अभी सुना जिसमें मामा जी जो है उनके बीच बीच में उनको बोलते थे कि ऐसी लड़की चाहिए वैसी लड़की चाहिए लेकिन फिर भी उन्होंने नक्की कर लिया कि मुझे शादी करना है और मामा से बोल दिया अगर नहीं शादी करना है मेरी तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा और तुम मुझे खिलाना तो उस वजह से फिर मामा जो है समझ गए कि मनु भाई को शादी करना ही है और उसका शादी कराना ही है तो ये सारी बातें हुई हैं और अभी हम रामेश्वर लाल जी से सुनेंगे क्योंकि आज जो शादी हो रहा है पहले ज़माने में किस तरह से शादी होता था तो सौ लोगों के मनु भाई ने जो है अपना तैयारी की थी और उस हिसाब से उन्होंने किया और उस जमाने में 1966 में और आज जो है 2016 में जो शादी के ट्रेंड है पूरे पचास चालीस पचास साल का जो अंतर है उस बीच में शादी का जो बदलाव है वो किस तरह का है वो हम रामेश्वर लाल जी से अभी सुने अभी शादी का जो चल रहा है जी जी उसके अंदर पचास किस्म की मिठाइयाँ फल सब्जी पचास किस्म का आइटम <laughs> पहले आइटम पांच छह मेरी शादी के अंदर सन 1950 में शादी हुई थी <laughs> उस समय दो या तीन तो मिठाई और पूड़ी सब्जी पांच छह आइटम और पानी और चाय बस इसके सिवा कोई आइटम नहीं थी आज जहाँ जाते हैं वहाँ छप्पन आइटम सतावन आइटम साठ आइटम दुनिया भर का फिजूल खर्चा हो रहा है नुकसान इतना हो रहा है ये राष्ट्र का नुकसान है मुझे बहुत दुख होता है क्या छप्पन किस्म की आदमी एक आदमी खा नहीं सकता है ढाई ग्राम से ज़्यादा कोई भी आदमी खाना खा नहीं सकता है उसकी जगह इतना बड़ा पैसा हलवाइयों को दिया जाता है फिजूर खर्ची हो रही है नाच गान अनाप सनाप हो रहा है बच्चों का रहन सहन बिगड़ गया है पहनावा बिगड़ गया है और दारू का मजरा का तो इतना चल रहा है कि लड़कियों को ज़बरदस्ती जहाँ जहाँ लड़कियाँ साथ रहती है उनको ज़बरदस्ती मुँह फाड़ करके और वो डाला जाता है इस प्रकार का यह कोई को भांग गिर गई है वैसे समाज में ये सब नहीं होता था और वैसे समाज में तो इतना ज़्यादा होने लग गया जो काम राजा महाराजाओं के होता था वैसे समाज का हो गया जी धनाशेठ के पास पैसा ज़्यादा हो गया मानता हूँ पैसे का दुरुपयोग बहुत हो रहा है पहले लोग पैसा होते थे धर्मशाला बनाते थे अस्पताल बनाते थे इस्कूलें बनाते थे आजकल वो तो दूर रही सब पैसे में खर्चे ही कार्ड आता है ग्यारह ग्यारह का हज़ार ग्यारह ग्यारह सौ को लेकर कार्ड आता है उसके बाद मिठाई आती है दिन पर दिन ट्रेन पर, पर बढ़ रहा है मनु भाई आपके टाइम पर कितने का कार्ड छापा था आपने कार्ड छापे थे कि नहीं छापे थे लगभग सौ सौ कार्ड छापा था सौ कार्ड कितने में पड़ा था वो बस वो कुछ पचास साठ रुपये पचास साठ रुपये तो मनु भाई के जो शादी में उन्होंने सौ कार्ड छापे थे और पचास साठ रुपए में उस कार्ड का वैल्यू था आज देखिए ग्यारह ग्यारह रुपए का एक एक ग्यारह सौ रुपये ग्यारह सौ रुपये का एक एक कार्ड छप रहा है तो ये बात सोचने वाली है तो रामेश्वरल जी यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास पैसा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग शक्कर में यूज़ करेंगे तो अच्छा है अगर हम लोग इस तरह से कुछ चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग को ब्रेकआउट करके कुछ सेवा भाव से गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं या दान कर सकते हैं तो इस तरह की बातें जो है रामेश्वर लाल जी जो हमारे बुजुर्ग भाई साहब हैं और वो काफ़ी समय से जो है इस तरह का चिंतन करते रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम दूसरों के मदद में आवे और जो हमारा वेस्ट खर्चा है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कट करें तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से मनुभाई को पूछना चाहूँगा शादी के बाद फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे रहा उसके बारे में आप बताइए हाँ शादी के बाद मेरा फादर का मगज अस्थिर हो गया था फादर का मगज और नाक में से ऐसे परवी निकलता था परवी और जिस एक समय पे अंधार पर था सारे भारत में काचों बारियों पर लगाया जाता था उसी टाइम पे मैं शारदा हॉस्पिटल सरसपुर इसमें दाखिल किया था तो दिन में मेरे घर से रहती थी और रात को मैं रहता था और दिन में नौकरी करता था ऐसे फादर का वो इलाज कराया मगर तो मगर तो उसका बिल्कुल खाली हो गया था नहीं। नहीं। तो जब मेरा नक्की हुआ ससुराल में गए तो वहाँ क्या बोले मालूम है वो गोली माटली में भिदना वो तांबा की गोली है थी नहीं। नहीं। वो भिदना ऐसा मगज हो गया था इसका मैं माइंड बताता हूँ तो फिर हमने ऐसे और फिर चौसठ के साल में छोटी सिस्टर थी उसकी भी शादी कर हो गई उसकी शादी तो आप और पिताजी और आपकी वाइफ तीन ही लोग हो गए हाँ तीन तीन छोटा भाई सही छोटा भाई भी एक छोटा भाई था छोटा भाई था। वो पढ़ता था चौथी तीजी चुवाथी दूसरी चौथी तो ओ उसकी शादी हो गई फिर मेरी शादी के बाद लगभग एक साल हुई होगी और उसको टीबी लागू हो गया किसको मेरी बहन को बहन को अच्छा हाँ। बहन को टीबी लागी तो वो लोग गांडे से अहमदाबाद लेके आया के वहाँ कहीं इलाज करे उसी टाइम पे उसने मेरे को चालीस रुपया दिया सिर्फ और बोला बाकी का खर्चा हम भेजे और तो मेरे पास कुछ आवक थी नहीं।, नहीं और सब लगन ये थे सब करे ला कर खर्चा भी बहुत था तो अच्छा हुआ घर गई फिर उसने छ मास बाद उछला मारा तो फिर दूसरे भाई के साथ बेच दिया ऐसे ऐसे तीन दफा अहमदाबाद में भेजा एक पैसा भी दिया नहीं, नहीं। तो उसकी शादी का मेरी शादी का एक बीमारी का ये सब मिला के कूल मेरेज चार हज़ार रुपया पांच टकाना ब्याज पांच टका ब्याज एट एक महीना सौ रुपयाना पाँच रुपया ब्याज भरता तो, चौहतेर साल में <laughs> अने वाते घेर जमीनती थोड़ी तो टेन मैं खेडूते पचाई लीधी हमें खेडूते पचाई लीधी अच्छा एक बात रही गई अहमदाबाद में कि आग भक्ति मार्ग कई रीते थो ये बात रही गई एमें भगवत वाँचता तो एम लग्न हूँ नक्की थी ग्यारछी अमें कृष्णानंदना आश्रम में जानू राख्यू कृष्णानंदना आश्रम में सत्संग सांभवा जो आकी करू तो जता एम एक दिवस हूँ वेलों जाने आग बगढ़ बैठो एले मठाड़ मन अपमान लगे अपमान लगे मैं कहूँ आगे सत्संग ना आ साचो सत्संग नहीं जानू बंद कर दीद परंतु यक्कड़िया पुलना हैड़े आ बाजू वाड़ीलाल हॉस्पिटल साइड में हरिहरानंद आश्रम है त्याते वक्त एक सोल सत्तर वर्षी कन्या अप्सराजे जैसे आप मम्मा ने सरखाओ तो चाले एवलूप एटू अंबार अप्सरा आई शिव ने शंकर विषय समझा तो एटलू एना मे जान फूल झरता होटली बड़ी बात अमने बहुत सुंदर लगे तो ये ज्यादा आए जे समय आए तेरे अमे कायम एन सत्संग सांभवा जता गोमतीपुर जता बस में जाइए और चाली न आईए आ रीते सत्संग थोड़ा प्रभाव मराी गा पी जे मारे आ बधु लग्नू ने यह बदी तो पगार टूका मोहवारी एक बाजू वीती गई एट हमें शूँ करव एक बाजू जमीन घेट एन से मती रही अरे ममलतदार लीटर आयो एक जमीन के पैसा खबर है साढ़ी चार सौ रुपया <laughs> एक जमीन ना, एक जमीनना कई रीते आप खेडूत दर वर्षे नेव रुपया आपे पाँच वर्षे पूरा थाय सो आ रीते जमीन मरी गति रही एट्लेटले मैं कहूँ मैं कहूँ मारे जमीन आने बीजी पांचवीघा जमीन है येमत जती रही एट हूँ घेर जत रहूँ हमें समय दरमियान मैं जयरे लग्न करेलू तेरे नक्की करेलू के अमदावाद में रहवा अमदाबाद में नौकरी करने पेलाक विरोध उठाय सासू है हमने पर मेरे घर थी मजबूत थी हाँ मैने के हूँ तमरी जोड़े आवा नहीं भले बता गए मैंने पूरा साथेलो अने अन्ने घर आयाटलाज मिलल में पी नौकर जॉइन करी और पेटलाज मिलल में नौकर जॉइन करकलीफ पड़ी तो ये वक्त दौड़ महीनों हूँ रखड़ो पैंपना हनुमान में जतने ओम नमो भगवते वासुदेवना मंत्र बब्बे तर तक कलाक जप् तर एक शास्त्री मैंने मड़ेला पेला एम कहूँ के कोई मुसीबत हो तो आज तो पची हूँ गय शास्त्री एलेमें कहूँ के राहूनी दशा है मग खाई ने पाँच बुधवार करो अने छठे बुधवार नौकरी मे तो मन जो कि शास्त्री साचो शास्त्री सच्चा तो फिर हम पाँच बुधवार किया मग खा के और मंगलवार के रोज हम गए और एक कॉर्पोरेटर का पहचान ले गया ले गया था तो जो मिल में जाना था उसके मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया तो बोला चलो इधर अपना काम नहीं, नहीं, नहीं होगा तो फिर वो कॉरपोरेटर के पास के घर गया तो बोला वो तो बड़ो बड़ोदा गया रात को दस बजे आएगा अब क्या करें तो फिर स्टेशन पे लॉज थी तो लॉज में रुक गया उसी टाइम पे पाँच रुपया खाने का और पाँच रुपया रहने का तो दस रुपया दे के मैं रहा तो जिस टेबल पे मैं खाने को बैठा और अहमदाबाद में मैं जो मशीन चलाता था फार्माटैक्स बोले हम सेंटर के एनों पनों खचाए कापड़नों और काँजी थाए तो ये मशीन उसने वहाँ फिट किया था केशव मिल में तो मेरे सामने ही खाने को बैठा और अहमदाबाद में जब मैं था तो दूसरा मशीन आया था तो तीन मास मैंने उसके साथ काम किया था हेल्पर तरीके तो पहचान गया और सब बातचीत हुई बोले नौकरी चाहिए तेरे को मैं कहू हाँ तो बोला कल सुबह में हमारे उसी दिन बुधवार छठाई बुधवार बुधवार के रोज़ नौकरी मिल गई इसलिए हम तो उसी समय वो उस शास्त्री को भगवान मानते थे कि उसने सच्चा बताया तो ऐसे नौकरी चालू हो गई बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है योग हुआ और आपने जिस तरह की बातें कही हैं भक्ति से आपको जो है उसी अनुसार उसी दिन आपको नौकरी मिली लेकिन उसमें भी बहुत सारी विघ्न तो आए हैं जो बहुत सारे मुश्किलें आई और बहुत सारी मुश्किलें झेलने के बाद आपको नौकरी मिली और फिर आप आगे बढ़े चलिए और भी हम लोग बातें सुनते रहेंगे मनुभा और रामेश्वर लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो रहो। अरे ममता ये गुड़िया इतना क्यों रो रही है क्या बताओ मौसी ये तो बीमार ही रहती है ला मुझे दे अरे ये तो बहुत कमजोर है कितने महीने की हो गई? अगले हफ्ते आठ महीने की हो जाएगी जब पैदा हुई तब कितना वजन था दो किलो की थी शुरू से कमजोर ही है ना इसकी लंबाई बढ़ती है और ना वज़न अरे छह महीने में तो बच्चे का वजन दुगना हो जाता है इसलिए जिस बच्चे का वजन जन्म के समय ढाई किलो से कम हो और जिस बच्चे का विकास उम्र के साथ ना हो वो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं कुपोषण मतलब मतलब ये कि बच्चे को पौष्टिक आहार और खास देखभाल की जरूरत है ज, जल्दी कर आंगनबाड़ी चलते हैं वहीं से ठीक जानकारी मिलेगी पर, पर वर कुछ नहीं काम जरूरी है ये बच्चे की जान अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं आंगनबाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी रहने के दो रास्ते पहला घंटों जिम जाओ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाओ, डॉक्टर्स पर पर ढेरों पैसे और समय और समय बर्बाद करो, दूसरा सबसे आसान रास्ता, हर रविवार रेडियो पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनो हॉस्पिटल आजीवन स्वस्थ रहो एक शो जो आपको सिखाएगा कि किस प्रकार आप खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं वो भी घरेलू नुस्खों ऐसी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ हर रविवार सुबह नौ से दस बजे तक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सलामी ज़िंदगी आइए हमारे साथ स्टूडियो में रामेश्वर लाल जी भी मौजूद हैं मनूभाई पटेल भी है जिनकी कहानी हमने सुनी किस तरह से उनकी शादी हुई कितनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद और साथ ही साथ शादी होने के बाद भी जो उसने वादा किया था कि मैं अब आपके पास ही रहूँगा लेकिन फिर उनके लौकिक घर में जो जमीन की प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ फिर उनको जाना ही पड़ा तो फिर उन्होंने उसके लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनको कन्वेंस किया और फिर गांव गए गांव में फिर वापस वहाँ नौकरी के लिए उनके लिए तकलीफ हुआ तो डेढ़ डेढ़ महीने का परिश्रम मेहनत करने के बाद उन्हें नौकरी मिली तो इस तरह से वो आगे बढ़े और भी बहुत सारी बातें हम भाई से सुनेंगे मनु भाई एक अच्छा कविता भी भजन भी सुनाते हैं व्यक्ति अच्छा करते हैं तो भजन भी उनके पास है वो भजन भी सुनेंगे लेकिन उसके पहले हम रामेश्वर लाल जी से जो है उनका जीवन परिचय हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से उनका जीवन परिचय है ओम नमय शिवाय ओम शांति मेरा नाम रामेश्वर अग्रवाल पुत्र श्री स्वर्गी गौरीलाल अग्रवाल जन्म स्थान मंडार तहसील तहसीलदाता रामगढ़ जिला शिकर राजस्थान इक्कीस जनवरी 1933 में मेरा जन्म हुआ मेरा परिवार साधारण व्यापारी वर्ग था मैं आठवीं कक्षा तक विद्या अध्ययन किया मेरी शादी 17 साल में ही हो गई उन्नीस में श्रीमती सीता देवी के साथ में हुआ 1950 में उसी साल नेपाल बिहार चला गया <coughs> तीन साल सर्विस पर प्राइवेट फार्म पर सर्विस किया उसके बाद मैं उन्नीस में मेरा व्यापार शुरू किया श्री महावीर टोर एंड सप्लाई के नाम से हम तीन भाई थे मैं वहां घर बनाया तथा कैलटेस इंडिया लिमिटेड की एजेंसी लिया मिस्टर आईबी साहब जो वहां एक कंपनी का जोनल डिस्ट्रीब्यूटर था उसके सानिध्य में काम किया सफलता मिलते ही गई ये आदमी मेरे देवता के समान ही था इसने मुझे खूब मदद किया उन्नीस में इंडियन ऑयल कंपनी भारतवर्ष में उसका कारोबार शुरू हुआ उसकी एजेंसी मैंने बिहार नेपाल में ली आज वह एजेंसी हमारे भाइयों के नाम से चलती है मैंने एजेंसी बायो को नाम से मेरे साथ विश्वासघात हुआ नाम होने के एजेंसी उनके पास रह गई रह गई अच्छा अच्छा उन्नीस में आबू रोड में रावली प्लास्टिक पैकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्लास्टिक के बैग बनाने का काम शुरू किया वह आज भी चलता आ रहा है मेरे लिए मेरे तीन लड़के काम देख रहे हैं यहां पर ईश्वर की कृपा से व्यापार में भी अच्छा समाज में मान सम्मान मिला उनतीस सितंबर उन्नीस को ब्रह्म कुमारी के द्वारा विश्वहृदय दिवस मनाया जा रहा था रिको विकास एवं की समिति रिको का मैं अध्यक्ष था हु. मैं वह जूल शांति बन से आया था उसी में हम एक दुखद घटना सही मेरा पोता आदित्य अग्रवाल को पुना में पढ़ रहा था कार एक्सीडेंट में मारा गया मेरे जीवन काल में सबसे बड़ा दुखद काम हुआ हमको भूलना मुश्किल था इसमें ब्रह्म कुमारी आश्रम की सभी भाई बहनों का बहुत योगदान रहा उनकी संवेदना से हमारा परिवार को थोड़ी राहत मिली इसमें डॉक्टर एस गुप्ता जिसका विशेष योगदान रहा अब मैं देश की वर्तमान दशा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा भारत की आज़ादी के बाद धर्म, धर्मशील चरित्र स्वास्थ्य आचरण का पतन हुआ है देश मैं तो देश देश ने देश के बहुतों ने जितना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया आज भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार दुराचार आदि का भूलबाला है नारी शक्ति का हाफ हो रहा है मैं परम पिता परमेश्वर से शांति प्रार्थना करता हूँ कि पाप का घड़ा भर गया है हम कलयुगी आदमी इतना दुख सहन नहीं कर सकते हैं आप अब आप पधारें अवतार लें इस इस विशेष दुख इस, इस, इस वीरू की भूमि भारत को सक्षम व सुंदर बनाए रामेश्वरलाल जी ने काफ़ी अच्छी बातें जो है हमारे साथ शेयर किया है उनके जीवन की छोटी सी घटना जो है हमारे साथ उन्होंने शेयर किया ये कि किस तरह से हम अपने जीवन में जब सफलता प्राप्त करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे साथ छूट भी जाती हैं और उसके बाद हमको कुछ नई चीज़ें भी मिलती जैसे इनको आ, इंडियन ऑयल्स का एजेंसी मिला बिहार और नेपाल दोनों जगह चलती थी और फिर कुछ बाद में भाइयों के बीच में विस्फोट हुआ जिसके वजह से वो एजेंसी तो उनके पास रहेगी और ये आ गए यहाँ आबू रोड और आबू रोड में आके फिर उन्होंने एक कंपनी अरावली प्लास्टो चालू किया जो अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है और इनके तीन लड़के हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से कंपनी को देख रेख कर रहे हैं ये भी वहाँ पर जाते हैं आते हैं सब कुछ देखते हैं अभी भी ये उम्र दराज होने के बावजूद भी कंपनी में ज़रूर जाते हैं और बच्चों के साथ काम भी करते हैं देख भी करते हैं तो और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वर्तमान समय में जो जीवन शैली है जो भारत देश आज़ाद होने के बाद किस तरह से उसकी दशा बदल गई है वो उसके ऊपर वो चिंता व्यक्त करते हैं और जो दुख बढ़ रहा है उसके लिए उनको बड़ा खेद है और परमात्मा से प्रार्थना यही करते हैं कि इस दुख से मुक्त होने के लिए या दुख कम करने के लिए हमें शक्ति दे या हमें सहन करने के लिए सहनशील बनने के लिए हमें शक्ति दे ऐसा परमात्मा से वो प्रार्थना करते हैं बहुत ही अच्छा रामेश्वर लाल जी आपने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अपने जीवन की कहानी हमारे सामने शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त इस वक्त इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ हमारे फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस वाले भाई भाई जो हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी यहाँ पर आकर कैसे इनके जैसे हम भी कार्यक्रम के साथ जुड़े तो ज़रूर आप सभी का स्वागत है आप भी हर संडे जो है हमारे इस सलामी ज़िंदगी कि मैं अगर आप साठ के ऊपर है तो ज़रूर आपका स्वागत है और आप आकर इस सलामी ज़िंदगी में अपनी पहचान और अपनी जीवन की बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर अभी भी कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आप कौन से संडे को यहाँ पर आकर कार्यक्रम दे सकते हैं तो ज़रूर बताइए फ़ोन का इंतज़ार है मुझे और अभी हम मन्नू भाई पटेल जी से बात कर रहे थे कि उनका शादी होने के बाद फिर किस तरह से वो नौकरी के लिए फिर से उनको संघर्ष करना पड़ा फिर नौकरी मिलने के बाद कैसे सेटल हो और अभी हम उनसे सुनना चाहेंगे एक भजन और थोड़ा अनुभव हरि ने बजता जो कोई नीला जता न थी जानी रे जैनी सुरता दे वे दवा रे हे वाले उगार्यो प्रहलाद हिण कंस मार् रे ध्रुव ने आप वाले मीरा ते अरे वाले नरसिंह मेहता ने हार हाथों हाथ आप्यों रे विभीषण ने आप्यू रात रावण संहारो रे हे भले मीरा ते बाईना जेर हड़ा हल पी दारे पाचारी ना पू चीर पांडव काम की दारे आव हरि भजबा नो लाव भजन कोई कर शेरे कर जोड़ी कहे प्रेमल दास भक्तों दुख हर शेरे रे ने बजता जू कोई नीला जता न थी जानी दे <laughs> बहुत ही प्यारा सा भजन मनुभा ने हमें सुनाया है और मनु भाई ने एक बहुत ही सुंदर उनको जो गिफ्ट में यानी एक वरदान के रूप में कुछ बातें उनके लिए लिखी गई हैं जो वो अपने पास हमेशा रखते हैं उसमें लिखा है कि आप महत्वाकांक्षी स्वाभिमानी व दुढ़ इच्छा शक्ति वाली विशेष आत्मा हो और संघर्ष में आप हिम्मत कभी नहीं हारते आप में सहन शक्ति भी कमाल की है आप जो कार्य हाथ में लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है आप आज़ाद रहना पसंद करते हो आप में नेतृत्व करने के भी गुण हैं आप जिससे मित्रता करते हो उसे उम्र भर निभाते हो आप में उदारता भी भरपूर है लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते आप सर्व को श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बनते हो आपका लक्की नंबर एक है इसीलिए जीवन में एक परमात्मा को अपना साथी बनाकर विजय से प्राप्त कर सकते हो तो ये खास हमारे मनु भाई के लिए वरदान मिला हुआ है वो हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया है तो आप भी अपने विशेषताओं को अपने जीवन के कुछ संघर्षों को इस रेडियो मधुबन के साथ शेयर कर सकते हो आपकी जीवन से बहुत कुछ दूसरों को प्रेरणा मिलता है इसलिए अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभवों को हमारे साथ सजा करने के लिए आप सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में अवश्य आ सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं रामेश्वर लाल जी से भी एक और बात सुनना चाहूँगा उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे जो अनुभव के अनुभवी चीज़ें हैं जो देखते हैं समाज में उन्हें लगता है कि या बदलाव होना चाहिए या ये होना चाहिए तो ज़रूर बोलते हैं तो आइए रामेश्वर लाल जी को भी सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जी नारी का अपमान माँ का अपमान है चित्र नहीं चरित्र की पूजा करूँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करूँ हम मात्र पाषण प्रतिमाओं को पूजक बनकर ही न जिए हमें चैतन्य कि उपासक बनकर पाषाणों में योगशक्ति से भक्ति और राष्ट्र चेतना का प्रभाव होगे कर्मी ही धर्म है कर्मी ही पूजा है आराम हराम है तथा कार्यंत्र ही विश्राम है स्वकर्म ही सब धर्म है सुकर्म ही प्रतिपूर्ण समर्पण है भगवान ही पूजा है देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम तथा सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक होती है अतय अब मौन तोड़ो स्वयं जागो और देश को जगाओ देश के आश्चर्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आगे आओ पाँच माताओं का सम्मान खतरे में है माँ भारत माता बंदी माता माता, गंगा मैया परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है सेवा सत्संग जग तप योग से जब जीव के मन में अज्ञान मिट जाएगा तो अंत्यकरण शुद्ध हो जाएगा तो भीतर ही भगवान मिल जाएगा एक और बात बता रहे हैं युवाओं या विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण यौन शिक्षा से नहीं योग शिक्षा से होगा दुर्भाग्य से कुछ चरित्रहीन राजनेता नहीं चाहते कि देश के लोग योग शिक्षा में चरित्रवान बने उनको भय है कि चरित्रवान देश बनने से चरित्रहीन लोग सत्यविहीन हो जाएंगे अतः में यौन शिक्षा की वकालत करके देश को गर्व में ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की बातें जो वर्तमान समय में चल रही हैं उस पर उनका विचारधारा ये है और काफ़ी चीज़ें उनके पास है जो वो हमें सुनाना चाहते हैं माँ के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जी बताइए बेटों के पांच प्लेट मैं भी भारी लग रही है बीते ज़माने में ये स्वर्ण का देश कौन मानेगा कीमत पूछे उनको जिनके माता पिता होते नहीं पल पल रोते हैं बच्चे सारी रात सोने नहीं देती दुनिया से जाने के बाद माँ की कीमत समझ आएगी आज ही माँ के पांव छूले जिंदगी स्वर्ग जाएगी आज माता पिता का काफ़ी कई जगह अपमान हो रहा है आप पेपरों में पढ़ते हो टीवी पर देखते हो नौ महीना माँ गर्म में रखती है बेटा का हॉस्पिटल रहता है ऐसा सा कहावत है एक जगह का किस्सा है कि माँ बीमार पड़ गई उसका मकान था बड़ा बेटा दूसरी जगह डिस्पेंसरी कर रखा था लोगों ने उसके पास भेज दिया जब वो चली गई तो उसका इलाज किया वापिस आ गई तो उसकी बहू ने उसको बिल बना के भेजा डेढ़ महीना बेटे के पास रही तो उसको दवाई का खर्चा अस्पताल के कमरे का खर्चा का बिल बना के भेजा माँ ने बहुत सैर पढ़ा बिल को और जवाब दिया बहू को कि बहू आशीर्वाद तुमने बिल भेजा अच्छा किया तुमने डेढ़ महीने का बिल भेजा है मैं मेरी बच्चे को नौ महीना पेट में रखी थी जितना तुमने भेजा उसी हिसाब से नौ महीने का जो बाकी रुपया होता है वो भाई ड्राफ्ट मुझे भेज देना ऐसा <laughs> सा हमारे देश में उदाहरण है भाईयों माँ बाप को सर को माँ बाप इस से भी बड़े होते हैं आप देखो माँ एक हजार गुना बाप से अच्छी होती है पहले तो माँ का माँ के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको माँ को खाली इतना ही बोल दो बात तुम कैसी है उसी में माँ का गदगद हो जाएगी माँ को और कुछ नहीं चाहिए आपका प्यार चाहिए बुढ़ापे में सहारा होता है बेटा अगर बेटे का सारा नहीं होगा तो क्या होगा जो कोई का जो भगवान साँच के आगे आँच नहीं है मैं आपसे यही कहूंगा कि माँ बाप का आदर करो आपका जीवन सुखी हो जाएगा ये मेरी गारंटी है आशीर्वाद का बहुत बड़ा फल है मैं तो भुक्तभोगी हूँ आज माँ का माँ बाप के आशीर्वाद से बहुत सी कठिनाई आई है मेरे ऊपर लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी काम आ रहा है यही आप लोगों से मेरी गुजाइश है कि आप लोग युवक लोग अपने माँ बाप का आदर करो उनकी सेवा करो और उनका सम्मान करो यही मेरी विनती है रामेश्वर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से अपने यहाँ अभी वर्तमान समय में जो परिवारों में जो बदलाव आ रहा है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि माँ के हॉस्पिटल का डेढ़ महीने का खर्चे का बिल अगर माँ को दिया जाता है तो माँ फिर उनसे कहा कि आप नौ महीने का अगर बिल देते हो तो उसमें से कट के मेरे को ही पैसा आना है तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आज भी घट रही हैं कहीं कहीं देखने में आता है तो इन सारी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं ऊपर उठना चाहिए और माँ का जो प्यार है माँ का जो शक्ति है उसे नमन करते हुए उन्हें प्यार देते हुए उनका सत्कार करते हुए हमें आगे बढ़ना है तो मनु भाई जी जाते जाते मैं कहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी सुनने वालों को ज़रूर दें कि आप क्या संदेश हमारे सुनने वालों को देना चाहते हैं शो के माध्यम से मैं जब पेटला सर्विस पे जाता था तो उसी टाइम पर मेरे को भक्ति की आदत तो थी मगर हमारे गांव से रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था तो मैं सुबह में साढ़े तीन बजे उठकर कर साढ़े पाँच की ट्रेन पकड़ता कर सात बजे मिल में हाजिर होता था तो उसी टाइम पे मैंने मैंने भजन कीर्तन स्तुति वंदना ये सब की ऐसी टैप बनाई थी कि घर से निकलूँ तो चालू हो तो स्टेशन तक चले ऐसी टैप बनाई थी और फिर नाइन्टी में हमारा मिल बंद हो गया मिल बंद हो गया तो हमको बेकारी ही पगार दे के छुट्टा कर दिया फिर पीछे कोई आवक आमदनी नहीं, नहीं रही तो घर पूरा ना बहुत था तो घर नया बना दिया लड़की की शादी कर दिया पैसा ख़त्म हो गया मगर जो पहले उठने की आदत थी साढ़े तीन बजे तो फिर भक्ति मार्ग में हमने हमारे गाँव में महादेव में साढ़े बजे आरती होती थी तो पाँच बजे उठे स्नान संध्या करके साढ़े पाँच बजे माधेव की आरती करने जाता था और माधेव की आरती फिर स्वामी ने अमरो धर्म स्वामी स्वामी स्वामिनायण स्वामिनायणनी आरती करवा आर्ति जाता था अरे आरती कर घेर जाइवा कर पी अपना धंधे जवा आ प्रमाण नक्की करू नक्की किया इसलिए बाद में 97 सेवन ओग्णि में जब प्रदर्शनी आई तब मैं पकड़ा गया उसमें भी मैं फॉर्म नहीं भरता था प्रदर्शन में कुछ समझ नहीं पड़ी समझ नहीं पड़ी फॉर्म नहीं भरता था तो एक भाई बनने ने जबरदस्ती भरवाया तो भरो भरा फिर रात को मेरे को नींद नहीं आई कि क्या है कोई ऐसा आकर्षण था खींच रहा था कि नींदी नहीं आती थी नींदी नहीं आती थी फिर तय किया कि कल जो हुए सो शिविर में जाना तब नींद आ गई फिर शिविर में गया तो शिविर में गया फिर वहाँ आत्मा परमात्मा त्रणलोक त्रिदेव सब लेसन सुना तो जो मैं भक्ति कर आ, भक्ति करते थे आप उसे जो भक्ति करता था उसका सारांश मिला कारण के अमृतवेला एक गीत है एम पेलू रात रहे जा हरि पाछली खटगड़ी साधु पुरुष ने सुई न रहू निंद्रा ने पर हरि समरवा श्रीहरि एक तू एक तू एम कहूँ बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई बहुत ही अच्छा मैसेज आप सभी को दिया है कि जैसे हम लोग भक्ति करते हैं भक्ति के साथ साथ अगर आपको समय मिले तो ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान मिलने से आपके जीवन में एक और आ, बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है कि जितना हम भक्ति में जो जो चीज़ें करते हैं उसकी समझ बढ़ जाती है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीवन में एक नया बदलाव आता है तो इस तरह मनुभाई के जीवन में भी बदलाव आ गया और वो अभी खुश हैं तो वो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इस तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में भी खुशी आएगी तो चलिए आप खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें सबको दीजिए मुझे मनुभा पटेल और रामेश्वर लाल जी को दीजिए इजाजत रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो क्या आप संपूर्ण रीति से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं यदि नहीं तो स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। पर जांच कहाँ करानी है नहीं पता तो हम बता देते हैं तेईस वर्षों से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी आपका अपना हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दिलवारा रोड माउंट आबू जिला सिरोही समय सुबह नौ बजे से एक बजे तक और शाम को तीन ऐसी पाँच बजे तक अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नौ आपका अस्पताल ग्लोबल अस्पताल